आला आला आला।, है आला आला आला आवाज रेडियो एक रंजन आवाज़ जी जी आवाजी क्या आवाजी आवाज जी जी जी जी, आवाज, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी। पुनेरी आवाज़ सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देना रे। रेडियो रेडियो स्टेशन एफएम एफएम रहा, रहा नमस्कार आप सुंदर आवाज 107.8 पर आपका स्वागत है जी हाँ एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एक मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर वीना निम्बोलकर सराग है जो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है आप जानते हैं कि अलग अलग थेरेपी होती हैं थेरेपिस्ट होते हैं जो किसी ख़ास विषय को लेकर काम करते हैं तो ऐसे ही वीना जी जो हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं और जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए काम करते हैं तो उन्हीं से जानेंगे ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है और किस तरह से काम होता है और उन्होंने कैसे इस काम को सीखा है तो आप सभी की तरफ से आज के इस एक मुलाकात कार्यक्रम के हमारे खास मेहमान डॉक्टर वीना निबोलकर सराग का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जी वीना जी कैसे हैं आप बहुत बढ़िया और सुनाइए कैसे आपका यहाँ आना हुआ और किस तरह से ये प्रोग्राम बना सो <laughs> um, so मुझे इन्वाइट किया गया जी इस स्पेशल इंटरव्यू uh, के लिए एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू कम एंड अटेंड टू इट आ, पूरा मौका उठाऊंगी पूरा अपॉर्चुनिटी <laughs> कंसिडर करूंगी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए और प्रोफेशन के बारे में बताने के लिए जी हमारे श्रोता जो इस वक्त सुन रहे हैं वो भी ये जानने की जिज्ञासा में बैठे हैं कि ये है क्या थेरापी तो मैं चाहूँगा सबसे पहले तो आप अपने बारे में अपने परिवार के बारे में बताइए श्योर मेरा नाम डॉक्टर वीना निम्बोलकर सराग है आ, मैं पनवेल मैं रहती हूँ अपने फैमिली के साथ अभी अभी दो साल पहले शादी हुई है इन लॉज एंड के साथ रहती हूँ आई एम एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो एक रिहैबिलिटेशन प्रोफेशन है एंड सिंगिंग म्यूजिक की हॉबी रखती हूँ जी, जी. तो जबी भी काम और uh, डेली एक्टिविटीज से थोड़ा ब्रेक लेना होता है तो हॉबी को कंसीडर करके थोड़ा आ, लीजर टाइम स्पेंड करती हूँ <laughs> जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी आपके बारे में पता चला होगा और आइए जैसे कि हम लोग बातें अब जिस विषय को हम लोग लेकर बातें करने वाले हैं उस विषय के बारे में बताइए कि ये थेरेपी है क्या <coughs> ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक रिहेबिलिटेशन प्रोफेशन है या फिर पुनर्वसन जिसे कहा जा कहा जाता है ऐसा एक प्रोफेशन है तो हिंदी में इसे व्यवसाय चिकित्सा बोला जाता है नहीं। नहीं। हर एक उम्र के इंडिविजुअल्स इस प्रोफेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं अच्छा। अगर आपके रोजमर्रा के एक्टिविटीज़ में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है किसी आ, बीमारी या फिर किसी डिसेबिलिटी के वजह से तो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपको हेल्प कर सकता है फॉर अच्छा। एग्जांपल एक एल्डरली कोई पर्सन है।, है।, है जैसे जेरियाटिक केसेस हम जी, कहते हैं ओल्ड एज तो उनको डिमेंशिया या फिर अल्ज़ाइमर्स या फिर पैरालसिस जैसे कंडीशंस है तो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उनको ट्रेन करेगा नहीं, नहीं, उनको एबल बनाएगा एक इंडिपेंडेंट और आ, क्या कहते हैं स्वाविलंबी जीवन जीने के लिए नहीं, नहीं, तो वो कुछ मॉडिफिकेशंस या फिर एनवायरमेंट में कुछ अडेप्टेशन्स आपको प्रोवाइड करेंगे जिस वजह से वो इंडिविजअल खुद ही अपना काम खुद कर सके और किसी और का सहारा ना ले स्पेसिफिकली uh, मैं एज़ एन ऑक्यूपेशनल थेरेपी पीडियाट्रिक्स या हुँ, फिर हुँ. छोटे बच्चों के फील्ड में एक्टिव हूं हुँ. पिछले सात सालों से अच्छा, uh, अब ओटी का और पीडियाट्रिक्स का क्या संबंध है ये मैं बताना चाहूँगी एक जी, छोटा बच्चा जब होता है तो उसका रोज़ का ऑक्यूपेशन या फिर व्यवसाय ये होता है कि खेलना हुँ, हुँ. Uh, uh, खुद का जो पढ़ाई होता है वो खुद करने की कोशिश करना अपने दोस्तों के साथ सोशलाइज़ करना समाज में समाज में एक आ, पहचान रखना तो ये सब चीज़ों में जब एक बच्चा डिफ़िकल्टी दिखाता है या फिर पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि मेरा बच्चा ठीक से खेल नहीं पा रहा है सोशलाइज़ नहीं कर पा रहा है उसको पढ़ाई में कुछ दिक्कतें हैं तो एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हूँ एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट और जब हम बच्चे का डेवलपमेंट बोलते हैं तो वो सिर्फ चलना फिरना घूमना पढ़ाई करना नहीं होता उसके बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं है। फिर वो ठीक से सोशलाइज करना इमोशनल डेवलपमेंट दिखाना कम्युनिकेट कर पाना एज के हिसाब से हर एक एक्टिविटी कर पाना जिसकी उसे उस एन्वायरमेंट में रहने के लिए ज़रूरत होती है ओके सो okay, so, मैं केसेस कौन कौन से देखती हूँ बताना चाहूँगी जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जिसके वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा चंचल होता है एक जगह ठहर नहीं पाता है नहीं, नहीं। नहीं। जिसके वजह से स्कूल में उसे बहुत दिक्कतें आती है स्कूल से लगातार कंप्लेंट्स आते हैं कि बच्चा घूमता रहता है क्लास में अच्छा, अच्छा। ऐसे ए जिसे कहा जाता है दूसरा केस हो सकता है ऑटिज़म का अब यहाँ पे मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी कि अप्रैल जो महीना है वो वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस मंथ के, के uh, नाम से जाना जाता है ओवरऑल वर्ल्ड इस ऑटिज़म को इस डायग्नोसिस uh, को एज एन अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू सेलिब्रेट किया जाता है सेकेंड अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे था तो ऑटिज़म मतलब ये एक ऐसा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा आई कांटेक्ट नहीं देता जिसमें बच्चा अति चंचल या फिर अति शांत होता है अजीबोगरीब हरकतें करता है जैसे कूदते रहना या फिर हाथों को हिलाते रहना एक ही जगह देखते रहना बिल्कुल भी बात ना करना एक ग्रुप में है फिर भी अलग ग्रुप से अलग रहना तो ये सब चीज़ें होती हैं जिसे आप पहचान सकते हो कि बच्चे को शायद ऑटिज्म हो सकता है फिर दूसरे केसेस बताने जाऊँ तो डाउन सिंड्रोम या फिर मेंटल रिटार्डेशन सेरेब्रल पैलसीज लर्निंग डिसेबिलिटीज डिसलेक्सिया आ, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो केसेस मैं एज अ थेरापस्ट देखती हूँ अच्छा इसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये ऑटिज़म वाला व्यक्ति है या बच्चा है जी अब जब हाँ हमारे घर पे एक बच्चा होता है तो एज अ कॉमन सिटीज़न हमें हमारे दिमाग में एक इमेज होती है कि बच्चे जनरली कैसे होने नहीं। चाहिए नहीं। तो कहीं ना कहीं डेढ़ दो साल तक सब चीज़ें नॉर्मल चल रही होती है लेकिन कहीं कही ना कहीं पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा बहुत अलग है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहता नहीं। बच्चों के साथ ज़्यादा खेलता नहीं है या फिर एक बार बुलाने से झट से आ, सुनता नहीं है नहीं। बच्चा अपना नाम तक नहीं जानता दूसरे रूम में है तो अगर माँ बुला रही है तो आता नहीं है नहीं। अभी तक दो शब्द भी बात नहीं कर रहा है और बहुत ज़्यादा चंचल है या फिर बहुत ज़्यादा ही शांत है अजीब हरकतें करता है जिसके वजह से पेरेंट्स को कभी कभी एम्बेरसमेंट भी होती है अगर पब्लिक सिचुएशन में जाते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा जिद करते हैं या फिर लोग पॉइंट आउट करते हैं कि ये बच्चा थोड़ा अलग है तो ऐसे इसमें पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं ये एक जानकारी रखनी चाहिए कि उन्होंने एक मेडिकल प्रोफेशनल से हेल्प लेनी चाहिए जी ये ऑटिज़म सिर्फ बच्चों में ही दिखाई देते हैं कि बड़ों में भी सिर्फ बच्चों में ही डायग्नोस किया जाता है अडल्ट ऑटिज्म के भी केसेज है अगर वो बचपन में रिजॉल्व नहीं होते हैं तो अच्छा। लेकिन अगर हम ओली इंटरवेंशन मतलब बहुत जल्दी फाइंड आउट करके काम करना शुरू कर दे तो ऑटिज़म के बाहर भी बच्चे निकल सकते हैं हंड्रेड परसेंट नहीं बट करीब करीब मैंने बच्चे निकले हुए देखे हैं या ये ऑटोज़म जब हम लोग बोल रहे हैं तो ये पैदायशी होता है या फिर बाद में पहला बच्चा नॉर्मल है फिर बाद में जैसे कुछ एक्सीडेंट हो गया क्या इंसिडेंट हो गया या कुछ ऐसी हादसाएँ हुई फिर उसके बाद उसको ऐसा हो जाता है बहुत बिस... सारे केसेस में ये बाद में ही नज़र आया है कभी कभी ऐसे हो जाता है कि बच्चे ने अपने घर का लोकेशन बच्चे ने मतलब पेरेंट्स ने अपने घर का चेंग लोकेशन चेंज कर दिया या फिर फैमिली में से कोई एक मेंबर अब नहीं है जो पहले हुआ करता नहीं। था नहीं। या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है कभी कभी रीज़न होता भी नहीं है सो अभी भी ऑटिज्म ये जो टॉपिक है बहुत रिसर्च बेस्ड है कहीं पे भी इसके कॉजिज़ फाइंड आउट नहीं किए गए हैं हंड्रेड परसेंट हम पिन पॉइंटेड ये नहीं बोल सकते हैं कि इस कारण के वजह से ऑटिज्म हुआ, हुआ है लेकिन हम जनरली फोकस करते हैं ट्रीटमेंट पे ना कि कॉज़ ढूंढने में हम टाइम ज़ाया करें तो वो सब चीज़ें ठीक है अगर हमें पता चल रहा है तो वी कैन डरेक्टली वर्क ऑन इट लेकिन अगर नहीं पता चल रहा है तो हमने ज्यादा समय ट्रीटमेंट पे थेरेपी पे रिहैबिलिटेशन पे बिताना चाहिए एक बात मुझे पूछना है जैसे कि हम लोग समझो ऑटिज्म का कोई बच्चा आपके पास आ गया उसको अपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया तो कितने दिन में रिकवर होता है? वो हर एक बच्चे के आ, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है अच्छा। कोई कोई बच्चे एक हफ़्ते में ही आई कॉन्टैक्ट देना स्टार्ट कर देते हैं कोई कोई बच्चे महीनों तक भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं अगेन थेरेपी क्वालिटी पे डिपेंड करता है पेरेंट्स हमें कितना कोऑपरेट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है पेरेंट्स कितने रेगुलरली कितने कंसिस्टेंटली कितने रिलीजियसली थेरेपी प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है आ, हमारे यहाँ सिर्फ थेरेपी लेने से जितना फ़र्क नहीं पड़ता उतना ज़्यादा फ़र्क पेरेंट्स होम प्रोग्राम जितना रेगुलरली फॉलो करते हैं अच्छा, अच्छा। उससे फ़र्क पड़ता है जितना ज़्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ साथ टाइम बिताए क्वालिटी प्ले करे जितना ज़्यादा थेरेपस्ट ने जो बताया गया है उन चीज़ों को फॉलो करे तो हमने मेरेकल्स भी देखे, देखे। हैं जी चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं आशा अच्छा करता हमारे सभी लिसनर जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं ऑटिज्म के बारे में कुछ जानकारी तो मिली गई होगी और बहुत सारे ऐसे माता पिता होते हैं जिनको इनके बारे में पता ही नहीं होता तो इस वजह से जो है एक्चुअली कई बार पता होने के बाद भी वो लोग लो इलाज नहीं करते वो सोचते हैं कि इसका कोई इलाज है ही नहीं वो भी सोचते हैं और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को एक ऐसी फीलिंग तो आती है कि फिर उनको थोड़ा सा एम्बेरसमेंट और कोई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं एंड एक्सेप्टेंस इज़ द बिगेस्ट इशू फिर वो पेरेंट्स में भी या फिर सोसाइटी में भी या फिर नॉर्मल कॉमन सिटीजंस स्कूल्स एक्सेप्टेंस इज़ अ वेरी बिग इशू राइट नाउ तो कहीं ना कहीं Uh, हम डायग्नोसिस को या फिर डबिलिटी को ध्यान न देते हुए mm -hmm. एक बच्चा एक बच्चे ने उसका चाइल्ड जितना अच्छा बिताना चाहिए mm -hmm. एक पेरेंट ने एक बच्चे के चाइल्ड को जितना ज़्यादा इंजॉय करना चाहिए उस पर हमने ध्यान देना चाहिए ना कि उस डिसेबिलिटी पे डिसेबलिटी mm -hmm. ये शब्द भी हम बिलीव नहीं करते हैं स्पेशल ये शब्द में भी हम बिलीव नहीं करते हैं mm -hmm. लेकिन वी हैव टू कंसिडर दैट चाइल्ड एज अ नॉर्मल चाइल्ड जैसे हम इंडिविजुअली भी अलग होते हैं बहुत लोग आ, होते हैं जिनको एक जगह बैठना नहीं पॉसिबल होता नहीं। जैसे एक कोई लोग होते हैं जो बहुत टाइम तक एक जगह बैठ सकते हैं तो अगर हम ऐसे इंडिविजुअल कंसिडरेशन्स या फिर इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देख के ध्यान देते हुए उन लोगों को रिस्पेक्ट दे सकते हैं तो बच्चे तो बच्चों को तो कंसिडर करना ही चाहिए एक्चुअली बहुत सारे इस विषय को लेकर बातें करेंगे तो काफ़ी लंबा चैप्टर चलेगा और हर व्यक्ति का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसे कैसे देखता है कैसे रिसीव करता है और जितना आपका बच्चों के साथ कैसे माता पिता बिहेव है करते हैं तो वो भी सारी चीज़ें जो हैं इंटरनली काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं ट्रीटमेंट तो एक बाहरी ओरा है जो एक एस्पेक्ट के रूप में हम लोग एक क्या कहते हैं प्रयोग कर सकते हैं बाकी तो घर मालूम को उसके ऊपर जैसे आपने कहा होम प्रोग्राम जो मिलता है उसके ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो रिजल्ट बहुत जल्दी आपको मिल सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और डॉक्टर वीना जी अच्छे गाते हैं सुना है मैंने तो मैं चाहूंगा कि इस छोटे से ब्रेक में एक बहुत ही बढ़िया सा गाना जो आपको अच्छा लगता है हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाइए जी मस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही प्यारा सा गीत डॉक्टर वीना जी ने सुनाया है <laughs> और आशा करते हैं आप सभी इस गीत को सुनकर एंजॉय कर रहे होंगे तो आइए आगे बढ़ते हैं और अपने इस विशेष एक मुलाकात कार्यक्रम के आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर वीना निम्बलकर सराग हैं जिनसे बातें हो रही हैं और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं जिसके बारे में हमने जाना और अप्रैल दो तारीख जो है विशेष इस वर्ल्ड ऑटिज़म डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और कुछ टीवी में भी आपने प्रोग्राम्स देखे होंगे सुना होगा या न्यूज़ में भी आपने देखा होगा ऑटिज़म डे के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं और जैसे कि हमने बातचीत में ये जाना कि कहीं ना कहीं हमें जो है इसके ऊपर काम करना होगा कहीं ना कहीं हमें जो है इस पर जो है शुरुआत से ही काम करना होगा और जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है छ महीना एक साल के बाद जो है वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाता है जैसे डॉक्टर विनाश जी ने बताया कि बच्चे जो है हमारे जो नॉर्मल हमारा बिहेवियर होता है उसके थोड़ा अलग हो जाते हैं या आई कांटेक्ट नहीं रख पाते हैं या कनेक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढीला ढाला होता है या लेट होता है या फिर सुनते नहीं ऐसे कई चीज़ें होती हैं तो इसमें तो वास्ट है बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं लेकिन उस विषय को जानने के बाद हमें तुरंत जो है ऐसे ऑक्योपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं उनके साथ जाके बातचीत करनी चाहिए बताना चाहिए तो कुछ ना कुछ तो वो चीज़ें जो है सही टाइम पे अगर सही इलाज मिल जाता है तो बच्चे ठीक हो जाते हैं और हमें आगे चल के दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता तो आइए आगे बढ़ते हैं फिर से बिना जिसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में कैसे आए बाय डिफॉल्ट या फिर आपकी रुचि से आए <laughs> बाय डिफॉल्ट तो नहीं एक्चुअली ऑक्यूपेशनल थेरेपी इस प्रोफेशन के बारे में ही बहुत कम लोगों को पता जी सो Uh, कहीं ना कहीं मैं शायद बनी थी इस प्रोफेशन के लिए लेकिन औरों के जैसे मुझे भी पता नहीं था ओटी के जी, बारे में हाँ, हाँ, जब मैंने मेरी मेडिकल एंट्रेंस दी तो मैं फ़िजियोथेरेपी के लिए ट्राई कर रही थी हुँ, लेकिन मुंबई में मुझे ऑक्यूपेशनल थेरेपी की सीट मिल गई तो मैंने फिजिथेरेपी के लिए बाहर नहीं जाना चाहा बट मैं बहुत हाँ, खुश हूँ मेरे उस डिसीजन से एंड जैसे ही मैं फोर्थ ईयर पास आउट होके इंटर्नशिप मेरा शुरू हो गया तो मैंने चाइल्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर जो तब सिर्फ नेरुल में था डॉक्टर सुमित शे उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है वो भी एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है उनके पास जाके ऑब्जर्वरशिप मैंने मेरी जैसी इंटर्नशिप होती है वैसे शुरू कर दी जी एंड uh, इंटर्नशिप तक इंटर्नशिप तक मुझे बिल्कुल भी पीडियाट्रिक्स या छोटे बच्चों के फील्ड में इंटरेस्ट नहीं था कहीं ना कहीं डर लगता था क्योंकि जब आप एक अडल्ट के साथ या फिर बड़े व्यक्ति के साथ डील करते हो तो वो थोड़ा सिंपल हो जाता है हम एक एक्सरसाइज बताते हैं वो वो एक्सरसाइज करते हैं और ठीक हो जाते हैं या चले जाते हैं लेकिन बच्चों के साथ काम करने का तरीका ही अलग है तब मैं इतनी पेशेंट और इतनी टॉलरेंट uh, नहीं थी जितनी कि आज हूँ सो <laughs> uh, so, जैसे ही मैंने सुमित सर के साथ मेरा काम शुरू किया मैं बहुत अट्रैक्ट हो गई इस फील्ड के तरफ एंड अभी तक मैं उन्हीं के साथ काम कर रही हूं अच्छा। उनके अभी सेवन ब्रांचेस है मुंबई में एंड मैंने एज अ ब्रांच मैनेजर मैंने खारगर ब्रांच से शुरू की थी और अब मैं कहीं ना कहीं तीन ब्रांचेस सुपरवाइज कर, कर रही हूं सो एज अज अ प्रोफेशनल मेरा डेवलपमेंट सुमित सर के साथ बहुत हुआ है एंड mm -hmm. uh, बच्चों को भी हम बहुत अच्छे से केटर कर रहे हैं mm -hmm. सिर्फ ऑक्यूपेशनल थेरेपी नहीं हमारे सेंटर में फिजियोथेरेपिस्ट भी है प्ले थेरेपिस्ट भी है काउंसलर्स एंड साइकोलॉजिस्ट भी है जो बच्चे के हर एक एस्पेक्ट के लिए काम करते हैं mm -hmm. ना कि सिर्फ इंडिविजल सेशनस हम ग्रुप थेरेपी भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं सो दैट बच्चों के सोशलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन एस्पेक्ट भी ग्रो होते रहे सो mm -hmm. so, इज़ अबाउट चाइल्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर जी जी वीणा जी बहुत ही अच्छा लगा आपके बारे में सुनकर आपकी बातें सुनकर और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ नया करने का एक अवसर हम सभी को मिलता है किसी भी फील्ड में हम लोग जाते हैं तो जनरली जो चीज़ें हम लोग जान चुके हैं उसी की तरफ हमारा सोच चलता है हम सोचते हैं कि वो सही है लेकिन जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है इवन हमें भी नहीं पता है जब हम उनके बारे में उस चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक नई चीज़ हमारे जीवन में आता है और कुछ चैलेंजस भी आता है तो वो चैलेंजस को हम लोग जब स्वीकार करते हैं एक्सेप्ट करते हैं और फिर उस पर काम करते हैं तो धीरे धीरे हमें अच्छा लगने लगता है right. और हमारा डिसीजन जैसे आपने कहा कि वो एक अच्छा डिसीजन रहा हुँ. तो ये ऐसी बात है कि जहाँ पर हम लोग अपने चैलेंजेस को फेस करते हुए लोगों के बीच में एक नई चीज़ देने की कोशिश करते एक नई सेवा देने की कोशिश करते हैं तो चलिए आपकी बातें सुनकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है एंड बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं आपको अपने फील्ड में आगे बढ़ने के लिए थैंक यू और जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो चीज़ हैं जैसे बहुत सारे रिहाबिलेशन सेंटर्स होते हुँ, हुँ. हैं तो उसमें आ, किस तरह से एंट्री बना किस चीज़ के लिए अलग अलग रिहेबलेन जो सेंटर्स होते हैं उनकी क्या क्या स्पेशलिटी होती है या कैसे आम व्यक्ति भी वहाँ पर जा सकता है क्या अब हमारा जो सेंटर है वो सिर्फ़ पीडियाट्रिक केसेस को केटर करने के लिए है लेकिन ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बहुत सारे हैं मुंबई में भी यहाँ पे पुणे में भी आ, इसका एक प्रोसेस होता है पहले आप अपने फैमिली डॉक्टर से शायद मिलते हो वो आपको जानकारी देता है कि आपने इस प्रॉब्लम के लिए किस स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए डायरेक्टली अभी तक ओ के बारे में कॉमन मैन को जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है लेकिन आप जैसे जैसे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के पास जाते हो आपने खुद से रिहेबिलिटेशन के लिए डिमांड या फिर एक एक्सपेक्टेशन प्रेजेंट करनी चाहिए एंड रही बात बच्चों के मामले में हमें हम सब कहीं ना कहीं हमारे रूटीन चेकअप्स करते हैं राइट right? हमारा छः छः महीने में एक एक साल में एक रूटीन चेकअप होता है इवन बच्चों के लिए रूटीन वैक्सीनेशन होते हैं हेल्थ चेकअप्स होते हैं लेकिन बच्चों का बड़ा होना सिर्फ उनको हेल्दी रखना नहीं होता है नहीं। बच्चों का बड़ा होना मतलब उनका डेवलपमेंट उनका खेल उनका उनका ओवरऑल डेवलपमेंटल एस्पेक्ट कंसीडर करना होता है नहीं, नहीं। सिर्फ बच्चा बीमार नहीं पड़ना चाहिए ये सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स ने ये भी जानकारी रखनी चाहिए कि हमारा बच्चा टाइम पे सब माइलस्टोन्स को अचीव, अचीव कर, कर रहा है कि नहीं कर रहा है एंड ये बातें आपने अपने फैमिली डॉक्टर्स के साथ अपने पिडियाट्रिशंस के साथ करनी चाहिए कहीं पर भी ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जहाँ पे कोई आपको बोल रहा है कि आप भी जब छोटे थे तब लेट बोले थे आप भी <laughs> जब छोटे थे तब लेट चले थे ऐसा नहीं होता है वो तब की बात थी लेकिन आजकल में मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं लास्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स में पाया गया है कि 68 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिजम से स्ट्रगल कर है। रहा है सो सीरियसनेस को देख हर एक पेरेंट को मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी कि अपने बच्चे के डेवलपमेंट पे भी ध्यान दीजिए कहीं पे भी ये नहीं समझिए या फिर ये मत बिलीव कीजिए कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता है या फिर मेरा बच्चा बहुत हर एक माँ बाप के लिए अपना बच्चा बहुत प्रेशियस और आ, बहुत परफेक्ट होता है बट अगर आप डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दे रहे हो मतलब आप अपने बच्चे को मदद नहीं कर रहे हो तो अगर आप चाहते हो कि बच्चा बड़े हो के ख़ुद इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस लाइफ जिए तो ना कहीं अपने बच्चे का डेवलपमेंटल चेकअप भी करना जरूरी है वीणा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हमारे सभी लिसनर्स को भी ये बात समझ में आ गई होंगी कि बच्चे को जो है किस तरह से ट्रीट करना है और कौन से बच्चे को कितने समय पर कितना जल्दी आप ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं उतना ही अच्छा होता है और ये छोटी छोटी बातें हैं अलग अलग चीज़ों को जैसे डॉक्टर वीणा जी ने बताया वैसे आप अगर इन चीज़ों को देखते हैं तो इसके ऊपर काम करना बहुत आसान होगा और इसके लिए आजकल जैसे कि पहले कुछ 20-30 साल पहले अगर पीछे चले जाते तो उस समय ये इलाज नहीं होता था यानी इस तरह का कोई ऐसा मेडिकल फैसिलिटी उस समय नहीं थी तो वो चीज़ें अभी हमको पकड़ के नहीं बैठना है उन चीज़ों को छोड़ देना है जो बीत गया सो बीत गया अब इसके लिए ट्रीटमेंट चल रहे हैं बहुत सारे रिहेबलीटेशन जो सेंटर्स हैं वो है और अलग अलग रिहेबलीटेशन सेंटर्स होते हैं ये केंद्र जो है आ, आपको बहुत ही अच्छा जो है सोलूशन देते हैं एक तरह का मार्गदर्शन करते हैं और उनको ट्रीटमेंट भी बहुत ही सुंदर ढंग से देते हैं तो मैं चाहूँगा कबीना जी थोड़ा सा रिहेबलीसन सेंटर्स के बारे में कुछ बातें बताएंगे चाइल्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर जो मुंबई में एक्टिव है उसके ब्रांचेस खारगर में नेरुल में नेरुल में ही उनके दो ब्रांचेस हैं पहला जो ब्रांच है वो छोटे बच्चे जहाँ पे हम अर्ली इंटरवेंशन पे काम करते हैं उनको हम केटर करते हैं और चाइल्ड लर्निंग सेंटर जहाँ पे जो बच्चे एकेडमिक इश्यूज़ दिखाते हैं लर्निंग डिसबलिटी स्लो लर्नर जो स्कूल से कंप्लेंस आते हैं कि वो ठीक से बिहेव नहीं करता पढ़ नहीं पा रहा है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है उन बड़े बच्चों को हम चाइल्ड लर्निंग सेंटर में देखते हैं हमारे ब्रांच एक कोपर में है चेम्बूर में है और डी एस हाई स्कूल के कैंपस uh, में भी है जहाँ पे हम सेम एलडी और स्लो लर्नर्स या फिर एकेडमिक इश्यूज़ वाले बच्चों को केटर करते हैं really. तो यहाँ पे हम बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं राइट फ्रॉम ऑक्यूपेशनल थेरेपी फिजियोथेरेपी अगर कुछ फिजिकल इश्यूज़ बच्चे को है तो काउंसलिंग uh पेरेंट्स -huh -huh. के लिए क्योंकि एक uh, फैमिली को बहुत डिफिकल्ट जाता है जब डायग्नोसिस और बहुत सारे असमेंट्स और बहुत सारे थेरेपी प्रोटोकॉल्स उनके सामने आ जाते हैं तो तो बहुत सारे पेरेंट्स स्ट्रेस में भी होते हैं तो कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करें और बहुत सारे इवेंट्स उनके लिए रखते हैं सो दैट पेरेंट्स अपना लाइफ भी इन्जॉय कर पाए एंड uh, uh, वैसे ही हम ग्रुप थेरेपीज़ प्रोवाइड करते हैं जैसे मैंने बताया बच्चा uh, एक से पंद्रह बच्चों के बीच में होता है जहाँ पे वो ये सीखता है कि एक ग्रुप में खेलना कैसा चाहिए ग्रुप में रहना कैसा चाहिए सोसाइटी में मेरा प्रेजेंस कैसा होना चाहिए एंड uh, करीब करीब हम एक दिन में सौ बच्चों को केटर करते हैं ग्रुप थेरेपीज़ में ही क्योंकि हर एक ब्रांच पे करीब करीब तीन ग्रुप थेरेपीज तो हो ही रही है एंड uh, हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग टेस्टिंगज एंड साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ प्ले थेरेपीज़ भी प्रोवाइड करते हैं चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया वीना जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे लिए जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें ये ऑक्टिज़म के बारे में और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका कनेक्शन हमारा जो मेन फैमिली बैकग्राउंड है या बच्चों के साथ या हमारे साथ जो तालमेल नहीं बैठ पाता उन्नीस बीस लगता है तो तुरंत इसके लिए आपको इलाज करना चाहिए आज के समय में वो इलाज है तो आप उन्हें दिखा सकते हैं तो उसी के साथ जाते जाते वीना जी से मैं कहूँगा कि एक मैसेज जरूर कोट करें पेरेंट्स के लिए अगेन अवेयर रहना जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है अबाउट नॉट जस्ट ऑटिज्म बट अबाउट एनी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जिन पेरेंट्स uh, को ऑटिज्म का प्रॉब्लम या फिर जो बच्चों को ऑटिज्म डायग्नोस किया गया है उन पेरेंट्स को मैं बताना चाहूँगी कि बिल्कुल भी नेगेटिव uh, ना होए बहुत मेराकल्स जैसे मैंने बताया कि मैंने देखे है होप ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप रखोगे जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे उतना ज़्यादा वो आपके बच्चे पे असर करेगा तो बहुत स्ट्रांग रहिए अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में हर वक्त पॉजिटिव ही सोचिए एंड मैं सोसाइटी को ये बताना चाहूँगी हम कॉमन लोग जो है हमने डायरेक्टली ऐसे बच्चों को जज नहीं करना चाहिए नहीं। एक आ, एक बहुत आ, फीलिंग या फिर पॉजिटिवली इन बच्चों को केटर करना चाहिए अगर आप देख रहे हो कहीं पे जा रहे हो ऐसा बच्चा दिख रहा है वो माँ को पिता को तंग कर रहा है तो वहाँ पे अननेसरीली रुक के सीन क्रिएट करना या फिर कमेंट्स uh, पास करना नहीं एक्सेप्टेबल है अगर आपके अगल बगल में ऐसा बच्चा आप देख रहे हो और वो पेरेंट्स को नहीं पता है ऐसे चीज़ों के बारे में डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में तो उनको आप ये जानकारी ज़रूर दें कि कोई डिवलपमेंटल डिसआर्डर हो सकता है आपने मेडिकल प्रोफेशनल्स को सीख करना चाहिए मैं आ, नंबर शेयर कर सकती हूँ नाइन ये आप एक एज अल्पलाइन कंसीडर कर सकते हो आपको कहीं पे भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में या फिर ऑटिज़म के बारे में जानकारी चाहिए होंगी तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए नाइन पे विना जी थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और नंबर भी दे दिया है और आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को एक बहुत ही पॉजिटिव एपिसोड रहा जिसमें हम लोगों ने एक ऐसे विषय पे बात किया जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है और आपको ये जानकारी मिल गई है तो आप इससे स्प्रेड कीजिए और इस नंबर को ध्यान में रखिए और फिर ऐसा आपको लगता है कि कोई बच्चा ऐसा है तो उनके माता पिता को ये नंबर दीजिए ताकि वो कॉन्टेक्ट करके बच्चे का इलाज कर सकें ऐसा कहते हैं कि कोई भी चीज़ आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है या फिर उसके पीछे कोई मैजिकल चीज़ें नहीं हो सकती ऐसा भी नहीं है आप खाली मेहनत करते रहिए दिल से करिए तो हर चीज़ संभव है इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है सिर्फ मुमकिन करने के लिए आपको हार्डवर्क करना है मेहनत करना है और सही तरीके से मेहनत करना है चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद वीना जी हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़कर बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी थैंक यू थैंक यू अगले एपिसोड में मिलेंगे इसी तरह कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज के साथ सलाम नमस्ते खुश रहो खुशियां बांटो ठीक विजय विजय मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है चमो क्या हुआ पड़ा हुआ है पड़ चलो ले जा सकता हूं हां ले जाओ ले जाओ थैंक यू सर से पाए